प्रियम भाव का गोवत तो सकल सिद्धिदा सेवता हरि प्रिय कलिंदया मनसी में सदा प्रियताम भाव गंगा जी श्री यमुना जी के सामने लय हैं सासू मुररीपु भगवान को अत्यंत प्रिय भरी है और सेवन करे गंग... को समग्र सिद्धि देवेदारी गंगा जी श्री यमुना जी को यमुना संग मिले संग मिले है लेकिन तब तो, मुरपु भगवान को अत्यंत प्रिय हुए हैं। और सेवन सेवन करने करने वाले वाले को को समग्र देने वाली है। ऐसे यमुना जी की बराबरी को प्राप्त हो सके तो श्री लक्ष्मी जी हो सकते हैं? क्यों ऐसी श्री यमुना जी की बराबरी कौन कर सके हैं? तो श्री लक्ष्मी जी हो सके हैं। लक्ष्मी जी, है सपत्नी क्यों श्री लक्ष्मी जी श्री यमुना जी श्री यमुना जी की सपत्नी है ऐसे श्री यमुना जी भक्त के दुख तथा पाप को हरवे वाले हैं, जिनकी मेरे मन में स्थिति हो। ऐसे श्री यमुना जीतन के दूध तथा को हरने वाले हैं, मेरे, में मेरे मन, मन में उनकी स्थिति हो मतलब वो मेरे मन में बसे हाँ। सम्री आप यमुना जी ने बराबरी को लक्ष्मी जी करके लक्ष्मी जी श्री यमुना जी सपत्नी सोट, हाँ, हाँ, पत्नी गंगा जी भगवान के चरण कमल से प्रगट गई है सातु भक्ति मार्गीय और निर्दोष पूर्ण है गंगाजी भगवान भगवान चरण कमल से प्रगटे निर्दोष कि गुण थी पूर्ण से है। तो हू श्री यमुना जी संघ प्रयाग में मिले है सातु मुररीपुर जो भक्तन के प्रतिबंध दूर करने वाले हरि भगवान है अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रतिबंध ने दूर करने वाला हरिभग्वान अत्यंत प्रिय थे और सेवन करे को समग्र सिद्धि देवे वाले भई है सेवन करवा वाला ने कौन? समग्र की 18 वाला बताया छे ऐसी श्री यमुना जी की बराबरी को प्राप्त होए है कहां आवी श्री यमुना जी की बराबरी कौन कर सके कहां कहां को प्राप्त होए ले कहां बराबरी को कोई कर सके खड़ा कर सके कर सके कहां कदाचित प्राप्त हो लक्ष्मी जी कदाचित कोई तो ने ने तो श्री श्री लक्ष्मी लक्ष्मी जी जी क्यों? जो भगवान की स्त्री है। लक्ष्मी जी भगवान की सपत्नी स्वती लक्ष्मी जी भगवान की की स्त्री है। श्री यमुना जी सपत्नी स्वतंत्र यहां जी है, ऐसे जी से लक्ष्मी जहा यमुना के सपत्नी होना विरुद्ध स्वभाव वाली हो ये ये कि तो विरुद्ध लक्ष्मी जी जी के स्वभाव स्वभाव जी ही। एक हसब स्वाभाविक रीते न कर एक बार कर लक्ष्मी जी, मतलब स्वभाव यमुना जी, जी, जी, तो जी, जी करता विरुद्ध है भक्त ने अकूल लक्ष्मी जी विरुद्ध स्वभाव वाला है भक्त ना स्वभाव लक्ष्मी जी नो नहीं प्रभु पत्नी तरीके ठीक है पर एक स्वभाव तरीके लक्ष्मी नक्ष्मीजी स्वभाव सूचन किया भक्तन के दुख तथा पाप को हरवे वाले भगवान के भक्तन के कली के दूसन को खंडन करे वाले श्री यमुना जी है कहते भक्त तथा खंडन श्री यमुना श्री यमुना जी मन मै इतने श्री लक्ष्मी जी भक्त को अनुकूल नहीं लक्ष्मी जी भक्त ने अनुकूल नहीं और श्री को हा एटे एव कंगा गंगा जी ना भगवान चरण प्रमाण प्रगट किया निर्दोष गुण पूर्ण के प्रतिबंधों तो हाँ। ने, ने, ने, भग्वान ने भग्वान ना थे दूर करने वाला हाँ बहुत स्त्री यमुना जी बराबरी लक्ष्मी जी तो जोड़े के लक्ष्मी जी भगवान शपथ नीम लक्ष्मी जी प्रश्न लक्ष्मी जी सब थी सके जवाब Your call call has been put on on hold. Please stay on the line or call later. आपका कॉल होल्ड पर है कृपया लाइन पर बने रहे या दोबारा कोशिश करे Hello हेलो, आवाज आवाज हेलोरी आज कोई होल्ड पर फोन आगे तो मारो अवाज बंद गयो ते बोलता था कहीं आगे <आधाने> <आधाने> <दूरी मुणारी दो। आधाने> <जोगे> आज है? बोलो। योगी से रहे हैं? माने मैंने संभवती यमुना जी स्वभावर्श लक्ष्मी जी नक्त तरीके नुना आपन यमना अपना जल मंगा जी, जी ने भी भगवान पुष्टि मार्ग यमुना जी लायागुण भक्ति यमुना जी एना उत्कर्ष बताया आम हाँ लक्ष्मी गंगा जी केमुना जी ने मैं ठाकुर जी प्रिये से, नहीं तो प्रिय नमुना तो तो हाँ, जी आईडियल लक्ष्मी जी ना स्वभाव निरुद्ध यमुना जी न स्वभाव भक्त अनुकूल हाँ खराब है अर्थवा नहीं अपना अनुसरणीय नहीं लक्ष्मी जी एम पूछू कोई कहीं से पार्थ हाँ पार्थ बोल सॉरी हाँ। अब सब ध्यान रखना थोड़ा हिंदी में बोलने की आदत नहीं है तो हाँ। एकदम तो प्रॉब्लम होगी फिर हो जाएगा हाँ पार्थ बोलो। हाँ। यहाँ पे जो आगे भावाचो लिखा की श्री अम्ना जी की बराबरी को, को प्राप्त हो सके है तो श्री लक्ष्मी जी हो सके है तो वो समझ में नहीं आया कि क्योंकि लास्ट में हमने देखा टीका में कि लक्ष्मी जी भक्तन को अनुकूल नहीं और यमुना जी भक्तन को अनुकूल है तो उनकी बड़ाई करने के लिए जो यमुना जी की बराबरी को लक्ष्मी जी कैसे हो सकते हैं वो समझ में नहीं आया मतलब पहले जो ये बात आई है कि उनकी बराबरी लक्ष्मी जी से हो सकती है तो जैसे मैंने बताया कि इसमें पंक्चुएशन ठीक नहीं है इसलिए यह गड़बड़ हो रही है तो वो एक्सलटरी है वहाँ ये एज ए सेंटेंस या सिद्धांत वो वो वो बात बताई नहीं नहीं नहीं गई है। है। है? फिर आगे पर कर रहे हैं कि हो हो सकती सकती तो क्यों क्योंकि यमुना जी का स्वभाव भक्त का स्वभाव है जबकि जो यमुना मतलब जो लक्ष्मी जी हैं, उनका स्वभाव भक्त का नहीं है इसलिए वो दोनों मैच नहीं करते इसलिए जब हमारे लिए आइडियल मानने की बात हो या हमारे दृष्टिकोण की बात हो तो केवल श्री यमुना जी हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं लक्ष्मी जी नहीं हो सकते क्योंकि उनका स्वभाव भक्त का स्वभाव नहीं है आया समझ में पास हाँ यहाँ तो क्या है की महाप्रभु जी हमारे लिए जो भी आज्ञा कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो तब महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए वो आइडियल नहीं बन सकते ठाकुर को बोले लक्ष्मी जी भी प्रिय है यमुना जी भी प्रिय है पर बात जब हमारी हो तो हमारे लिए जो यमुना जी है वो ही ठीक है लक्ष्मी जी हमारे लिए आइडिया नहीं बन सकते लक्ष्मी जी का स्वभाव जो है वो भक्त के लिए नहीं है ठीक या है समझ में और कुछ पूछना है किसी को इसमें हाँ बस तो करो आगे का श्लोक करो अगर कोई ये करो तो कर ही हाँ, और कोई करो जो जुड़े हुए कि ने ने करूं बाँ। बाँ। राजा करो धनबाद प्रणाम कौन जय श्री हाँ जय श्री बन करो ऐसे भक्तन को अनुकूल श्री अमना जी श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है इनको नमन सिवाय और कछु हो सके नहीं ऐसे अभिप्राय को कहत अभी अभी ऐसे बताए कि आगे जो भक्त को अनुकूल यमुना जी है और भगवान को अत्यंत प्रिय है तो जीव उसको नमन सिवाय और कछु कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे इसको अभिप्राय बता रहे है की नमन सी के अलावा कुछ क्यों नहीं कर सकते तो ये बात बता रहे की नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र अत्यंत बुद्धम न जा तू यमयातना भगनी सुन कथमु हंसी दुष्टान सेवना तव यथा गोपी हे श्री अमनाजी आपको सदा नमस्कार हो आप आपको चरित्र बहुत अद्भुत है आपके जल को पान करवेशों कबहू यम संबंधी पीड़ा नहीं होत है क्यों जो यमहु बहिन के पुत्र कदाचित दुष्ट हो तो तीन को दंड कैसे दे आपकी सेवा करो गोपी जन की तरह तरह जीव श्री हरि को प्रिय तो हमने जी को पहले नमस्कार किया तो और फिर उसके उनके, उनके चरित्र अद्भुत है ऐसा क्यों नमस्कार किया तो फिर के बोलते के उनका चरित्र बहुत अद्भुत है क्योंकि अद्भुत कैसे है की जल का पान करवे सो कि यम संबंधी पीड़ा खत्म हो जाती है क्यों क्योंकि यमुना जी यमुना जी यम की बहन, बहन है और उनके पुत्र को दुष्ट अरे दुष्ट भी हो तो भी इनको दंड नहीं देते हैं और आ, तो आपकी सेवा कर, कर से, यमुना जी की सेवा करवे तो गोपीजनों की तरह जीवपन श्री हरि को प्रिय हो बराबर है नहीं? नहीं? नहीं? भगवान को में तो सब शास्त्रन में अति प्रसिद्ध है भगवान को नमन हो है। को में तो शास्त्र, शास्त्र से प्रसिद्ध है ते इसी तेस, लिए भगवान को नमन हो सके है और यमुना जी को में तो लीला सृष्टि में प्रवेश भय पीछे तेसो भाव प्राप्त हो सब तब जान जाए ता पीछे नमन होने भगवान को में तो लीला सृष्टि में प्रवेश होने के बाद ही ऐसो भाव, लीला सृष्टि को जो इनको भाव क्यों हो, हो, तो वो भाव प्राप्त हो तब जान्यो जाए त्या नमन हो नमन की प्रार्थना करत है जो है श्री यमुना जी आपू नमन हो इसीलिए नमन होने की प्रार्थना करत है, जो है जो यम श्री जी, आ, ऐसे आपको सदा नमन हो, आपकी आपके प, पांसु को यम यातना नहीं, यह आपको चरित्र अति अद्भुत है आपका आपके पांसु कभी भी आ, कभी भी यम यातना हो नहीं सके ऐसा आपको चरित्र अद्भुत है जैसे भगवान अद्भुत कर्मवारे है सो काम भय द्वेष, प्रभु जो भगवान को मिलाएवे के साधन नहीं है किंतु उत्तम गति के प्रतिबंधक कि जिस तरह भगवान अद्भुत कर्मवारे वाले है सो इससे काम भय द्वेष, द्वेश आदि जो भगवान को मिलाएवे के साधन नहीं है किंतु उत्तम गति के प्रतिबंधक है लेकिन उत्तम गति तो तो के प्रतिबंध करते हैं ये सब तथापि गोपीजन काम से कंस ने भय से और शिशुपाल आदि करने द्वेष से भगवान को प्राप्त भय है उसके बाद भी गोपीजन जन को काम से कंस को भय से और शिशुपाल को द्वेष से भगवान को प्राप्त भगवान को प्राप्त किए हैं। है काम आदि साधन साधन फिर भी है, तथापि भगवान के रूप किए हैं। काम आदि है वो असाधन है फिर भी यहाँ भगवान भगवान ने उसको साधन बनाए तैसे तृषा की निवृत्ति के लिए श्री यमुना जी को पैपान करे तो कुछ उत्तम गति मिलवे को अथवा यम यातना मिटवे को साधन भयो नही तथा यात्रा मीटे है।, है तब निवृत्ति उसकी निवृत्ति के लिए यमुना जी को जब परिपान करे है सो तो कचु उत्तम गति मिलवे के अथवा यम यातना का मिटवे को साधन भयो नहीं उसके बाद भी यम यातना मिट जाती है यह श्री अमुना जी को अद्भुत चरित्र है श्री यमुना जी के पैपान यम यातना मिट्टी है सा में युक्ति कहते यमुना जी के पैपान से यम यातना मिट्टी है उसकी द्वारा कहती है कहते हैं जो यमु बहन के बहिन के पुत्र कदाचित दुष्ट हो तो तीन तो के दंड कैसे देम यम की बहन के पुत्र कदाचित खराब भी हो तो तो तो तो भी उनको कैसे दे? क्यों जो को को पुत्र पुत्र सर्वदा रक्षा सत्कार करवे योग्य है। तो, तो हमेशा उसको रक्षा करवे के लिए योग्य है और यम को उत्पन्न यम के उत्पन्न भय पीछे वाके दोष की निवृत्ति के लिए श्री यमुना जी प्रकट भय है और यम के उत्पन्न भय पीछे उनके दोष की निवृत्ति के लिए श्री यमुना जी प्रकट भये हैं। सासू यमकु अति मान्य है सासू यमकु वो नहीं होता यमकू अतिमान्य है और यमकू अति मानते है अच्छा और पयस शब्द को और दूध तथा जल दो प्रकार को है पयस शब्दों को और दूध तथा जल ऐसे दो प्रकार के होते हैं सासू श्री यमुना जी को पैपान करवे वाले पै का अर्थ दो तरह होते हैं कि जल या दूध तो इसलिए यमुना जी को पैपाने विशेजी पैपान करवे वाले उनके पुत्र भय और यम को यम के भांजे भय किंको यम दंड कैसे दे ऐसे दो निवारक अद्भुत चरित्र को निरूपण करके फल संपादक अद्भुत चरित्र को निरूपण करे हैं। ऐसे दोष निवार दोष निवार निवारण की है उसमें समता यमुना जी में उसके चरित्र को निरूपण करने के बाद अभी फल को भी प्रदान करने की अद्भुत चरित्र निर, निरूपण कर रहे हैं जो जैसे गोपीजन हरिजन हरि को प्रिय भय है तैसे तुम्हारे सेवंते जीव हरि को प्रिय हो है। जो जैसे गो, श्री गोपीजन हरि को प्रिय भय है ए, उसी तरह आपके जीव हरि को प्रिय होए लोक में अन्य हो सेवन शुरू प्रसन्न है ऐसा देखियो नहीं है लोक लोक में, में भी अन्य को, कोई दूसरे का सेवन अन्य प्रसन्न होए नहीं एवं ऐसे दिखाई दे रहे है और यहाँ तो श्री यमुना जी के सेवन प्रभु प्रसन्न है ह, ह, तो यहाँ तो क्या है कि यमुना जी का भी सेवन करने से प्रभु भी प्रसन्न होते हैं जैसे का, का, का, कात्यानी व्रत में प्रसंग में कुमारी कांत में श्री, के के श्री अमना जी के सेवन से प्रभु प्रसन्न भय है श्री यमुना जी को अद्भुत चरित्र है जैसे कात्यानिक का प्रसंग में आपने देख भगवत जी में बताया कि कुमारी का किया तो यमुना कि जी के सेवन थी प्रभु भी उसके प्रसन्न हुए थे ये अमुना जी को अद्भुत चरित्र है यहाँ ऐसे कि नमन की नमन के क्यों है तो नमन करने के अलावा यमुना जी को कुछ नहीं कर सकते फिर उसके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है कि अद्भुत चरित्र के वर्णन में क्या कि, कि यम की यात्रा नहीं आती तो यम की यात्रा उसके पाइपान से खाली उसके पानी ऐसे लेने के से भी जल को धारण करने से भी पा... यम यम से दूर रहता है ये भय कुछ नहीं रहता है तो युक्ति से बताए कि यम उसकी यम की बहन है यमुना जी और उसके भांजे जो लड़का होए तो उसको तो कोई यम, यम चाहे कितना भी दोस्त हो दुष्ट हो भांजा फिर भी उसको ये यम यम उसको हैरान नहीं करेंगे ऐसे के उसकी रक्षा ही करेंगे और ये कि फलात्मक रूप से, से भी उसका अद्भुत चरित्र को निरूपण करें कि जैसे गोपीजन को हरि को प्रिय भय तो कैसे हुए कि भगवान के सेवन से हरि को प्रिय है पर लोक में भी तो ऐसा नहीं है कि अन्य का सेवन करने से अन्य प्राप्त होते तो यहाँ तो यमुना जी का सेवन से प्रभु भी प्रसन्न होते जैसे कात्यानिक प्रसंग में कुमारी काओ ने यमुना जी का सेवन से प्रभु को प्राप्त किया था ऐसे बताया है हाँ इसलिए फल भी चरित्र बताए और अद्भुत यम, यम से बताए ऐसे दो चरित्र बताए ऐसे हाँ मतलब एक तो देखो महात्मा ऐसा है कि जिनसे हमें कुछ ज्यादा मतलब नहीं है फॉर एग्जांपल जैसे मुक्ति मिलती है या, या यम की यात्रा नहीं होती है इन सब से हमें ज्यादा मतलब नहीं है पर वो ठाकुर जी को इतने प्रिय है की जो यमुना जी का सेवन करता है ऐसे लोगों पर भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसे यमुना जी के चरित्र से हमें मतलब है कि भाई यमुना जी का चरित्र ऐसा कि यमुना जी की कृपा से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं यमुना जी के सेवन से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त तो के लिए तो ये प्रायोरिटी है इसलिए हमें ठाकुर जी का में मतलब यमुना जी का में ऐसा समझना चाहिए कि यमुना जी का सेवन करने से प्रभु की प्रसन्नता है और ठाकुर जी भी ऐसे भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं जिनपे यमुना जी प्रसन्न रहते हैं ऐसा तो अद्भुत चरित्र यमुना जी का है इसलिए यमुना जी को हमें नमन करना चाहिए क्योंकि वो ठाकुर जी के प्रिय हैं उस दृष्टि से यमुना जी हमारे लिए आदरणीय है राजा ऐसे होंगे कि आगे का जो यमुना जी के यम से बताया वो आधिपौतिक और आध्यात्मिक के लेवल का और का जो पैरेग्राफे अद्भुत चरित्र बताया वो ठाकुर वो अधिदेविक स्वरूप से बताया कि ये अद्भुत चरित्र है तीनों उसके में सक्षम है की अधिपौतिक आध्यात्मिक और अधिदेविक हाँ बिल्कुल और कुछ पूछना है किसी को इसमें आ बोलो। ताकि यम को अति मान्य है, है। आ, यम के उत्पन्न भय पीछे वाकी दोष की निवृत्ति के लिए यमुना जी प्रकट गए।, गए मतलब ए समझ दो सोर्य आखो तो शरीर पीड़ू पड़ी गये एट्ला गभराई गया सूर्य नैरउ स्वरूप सूर्य तो श्राप आप तारू ज्वरूप है एवं पुत्र तेने पैदा कर सी मृत्यु ना देवता बन साम सूर्य ने पश्चाता तो खोटो पुत्र तो मारोज है आखिर मैं मैं जाने अजा पुत्र ने श्राप आप पे मना संज्ञा यमुना जी न जन्म थोनाजी जन्म पची चरित्र बनी गये सूर्य संज्ञा न श्राप आप दीदातापूप मतलब साथे करी एनी माफी ना रूप में यमुना जी न जन्म एट्लेम ने एम पाना बेन ज तो प्रिय तो है यमुना लक्ष्मीजी क्या आप चार ठाकुर जी चार स्वामी बीजे तो, तो ज्यादा सपत्नी ना कया लक्ष्मी जी जोड़े अगर कम्पेर कर चंद्रावली वगेसो करोपी भक्तोपी मारे मतलब राजसिकी भक्त लक्ष्मी जी विषय में जा तो आ जात क्या निरूपण आत कोई एम था नित्य संगीनी श्री लक्ष्मीजी ठाकुर जी मतलब क्या वो नित्य से जी से तो जी जी तो जी यमुना तो तो अर्थ में कोई लक्ष्मी कंपैरिजन करे करे मात्र कि जारे भक्तना दृष्टिकोण में तो लक्ष्मी जी यमुना जी तुलना नहीं सकें चार चार स्वामी जी है जय भक्त तो तो ने पोता आइडियल तरीके कोई जो ही तो लक्ष्मी जी के चंद्रवल्ली जी राधा जी कोई नीवल यमुना जी स्थान हो सके महाप्रभु जी मैं हम्म जय भक्त आपके जी तो माफ तो बचे लक्ष्मी जी ने बता नहीं चाले जी जो कोई ना हो तो कम्पेरिजन पे युद्ध स्वामी एक लक्ष्मी जी चार हाँ यमुना जी प्रिये हाँ जय भक्ति वे तारी दरक ना भागवत जी दर्शन स्कन हाँ। तो जो तो महाप्रभु जी आतामसी भाव वाला चाहिए राजसिंह भावना सात्विकी भावना महाप्रभुज कर भक्ति तो लक्ष्मी तो जी न यमुना प्रभु ने भक्ति तो कोई श्रेष्ठ कई बीज पूछू ना। ना। हाँ मामा आ, ब्रिजेश <laughs> बाढ़ीला <द्रियु ठारी> है पी जावन ने छोड़ी जाए यमुना जी ने विरह नो भाव तो करो ना तो प्रश्न मारो ये भौतिक स्वरूप दरक रीते तो, तो, तो, तो प्रभु आज दैविक स्वरूप बीज के ठाकुर जी, जी चरित्र थे थे जी रीते ठाकुर मथुरा पधार ठाकुर दरेके दरे लीला व्रज म तो निश्चित है कोई प्रश्न नहीं बीजी बात जय आप ये तो जय प्रभु अपने सन्मुख न हो अथवा अच्छा ठाकुर ठाकुर जी, जी सेवा ठाकुर से तो था मतलब चौरासी वैष्णव हजी आती गदागर दास जी वर्ता है कि माप्रभुज पत्नी कहू जरा बजार मे जाने पान लई आव ठाकुर सिद्ध करने